प्रकृति किम आयातम कहते हैं जो विकल्प चाल अपने खोजा निर्विकल्प है लक्ष्य सभी विकल्प है ऐसा आपने विकल्प हरा दिया उन विकल्पों पे चर्चा होने पर क्या दोष आया था आत्माश्रय कल व्याघात आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्र अनुमान अवस्था दोष तक पहुंच गए और दोष केवल लक्ष्य निर्णय करने में नहीं, नहीं। बल्कि दृ गुण कर्मसा निशे सवाए सकल पदार्थ में दोष आ जाता है जो कहा था सिद्धांती ने उसको पूर्व पक्षी कहता है आपके कहना ठीक है हमारे मत में सारा दोष उछल जाएंगे अगर कर्म क्या चाहिए में में से आपको क्या लाभ होगा अगर आत्मा में आत्मा के चिंतन कर रहे हो इस चिंतन में एक कथन से क्या लाभ तब कहते हैं कल्पत संस्पृष्टत्म वस्तुनी विकल्पितत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिता विकल्पित तदभाभ्या विकल्प और विकल्पा इत्यादि वास्तव में असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनी असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनी आत्मारूपी वस्तु कैसा है इन सभी से असंस्पृष्ट असंबद्ध नहीं पुण्य पुण्य स्पृशता पुण्य और पाप अधिक कोई का संबंध नहीं है तो इनके कारण से इतने वस्तुओं का भी कोई संबंध नहीं होता बल्कि कहना और क्या है और अधिक कहूँ स्पष्ट तो कहते हैं विकल्पितत्व लक्ष्यत्व समवाय संबंध संयोग स्वरूप संबंध ताल संबंध इत्यादि जितने भी है यह सब क्या है कल्पिता तू मण एवं वास्तव में में आत्मा कल्पना मात्र ही है। विकल्पित विकल्पित विकल्प विकल्प द्वारा भाव विकल्प के साथ और विकल्प के साथ किसी के भी साथ वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है असंस्पृष्ट आत्म वस्तु संस्पर्श रहते परमात्म वस्तु में संस्पर्श रहित है उस परमात्मा वस्तु उस वस्तु में विकल्पित तो संबंधा कल्पिता लक्ष्य तो तो संबंध आदि जितने पदार्थ ये क्या है वो कल्पित ही है इस विषय में आपने अभ्यास बताया अध्यास में क्या लिखा है ये यद्यक्ष तत्ते दोषेण गुणेन व ना न संबदेस्तम जिस रज्जु में सर्प अध्यस्त है तत्कृतना दोषे न सर्पकृत दोष क्या है विषादी उस विषादी का संबंध उस रज्जु में रस्सी में नहीं होगा इसे शुक्ति है उस रजत में चांदी को देखा उस चांदी का जो गुण है वो गुण भी वास्तव में शिप में नहीं आते संबंधित तो नहीं होते है। इसे ये ना। ना ना भी, भी संबंध नहीं होता इसी प्रकार से माया माया ने सारा अनु ब्रह्मांड जगत है ये क्या है मात्र इसका आत्मा से संबंध नहीं है अत इसका गुण या दोष किसी कोई भी आत्मा पर किसी प्रकार से असर नहीं करता यानी ठीक थे ऊंट का ऊंट का दृष्टान देता हूं ना राजस्थान ऊंट ऊंट ने कहा मैया को अरे भाई तो क्या कर रही है डफली बजा रहे हो कर डर गया का, मेरे पीठ पर नगाड़े बजे तरह में कंपन भी नहीं उठा तो तेरे डफली मेरे को डरा सकेंगे उसी प्रकार से जिस आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड का कल्पना हो गया फिर उस आत्मा में कुछ भी असर नहीं हुआ आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा स्वरूप में तो आज ये जो दिखाई दे रहा है परिदृश्यमान जगत ये सुख दुख जो आते जाते हैं, क्या हमें विचलित कर सकते हैं यदि हम स्वर्ग प्रतिष्ठित हैं तो हमें विचलित नहीं होना है घृणा भी न, न विचाल भयंकर दुख से भी वास्तव में ज्ञानी से भी विचलित नहीं होता वो अपने तो प्रतिष्ठित है और असंबदेनते तो बड़ा खड़बड़ हो गया ऐसा बोल देते हो क्षण वर्ग के लिए लेकिन दुख थोड़ी होता है आपको तो दिल्ली में एक बस गैस के बस चल रही गैस के गैस के ऑटो चलते गैस की एक बार जल गया 30 लोग जिंदा अंदर फिराक हो गए निकल नहीं, नहीं पाई आग है ना वो गैस की आग राख सितर घेर लिया जब सुनते हैं पहले जमाने में तो छोटा सा गैस सुधर लीजिए क्या हो गया ऐसे नहीं होना चाहिए ये होगा तो बहुत ठीक नहीं आजकल तो रोजी सैकड़ों सुनते हैं तो गैस रख पड़ने वाला है आजकल तो मर जाते हैं सोचना है तो कब होगा उठाएंगे मूर्ते को तब आएंगे बस उस मिनट के लिए आ जाएंगे कितना बजे उठा रहे हैं पूछते हैं वहीं से कितना बजे होगी आरती उठेगी पूछते हैं हमें चार बजे ठीक चार बजे पहुंच जाएंगे एक मिनट पहले नहीं आएंगे पहले चल गए तो आपका दोष है लेट चलोगे तो महाराज बजे और आधा घंटा कार आप कर दिए जल्दी उठाओ मुड़ देखो चार बजे बोला चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो सब बोलोग जल्दी करो टाइम बर्बाद मत करो उठाओ जल्दी थैंक आज मैंने ऐसा चीज़ को मुड़ रही है टाइम है रोने को टाइम आजकल रुदालिया मिलती है रुदालिया जानते है रुदाली रोने वाली मिलती है आजकल किराए पर हाँ। रोने वाली औवृत्ति किराए पर मिलती है जियो ने पहली बार बनारस में देखा का आश्रम है, जहाँ मैं रहता था सामने में एक परिवार का एक लड़का छोटा बच्चा था 10-12 साल का मर गया सबसे गिर गया चार पास मर गया मरा हमें पता है सवेरे को बजे के लगे गिर गया था ले गया तक पता कि मर गया आठ बजे मुर्दा आ गया वापस कोई भी रो रहा है कुछ नहीं मुर्दे को बाहर बराटे में डाल दिए हैं और सब अपना खा रहे पी रहे हैं बल्कि सब गजे कुछ और क्या आई बड़े रोने लगी हाँ पीट पीट कर और क्या देखा देखता रहा पूरी सीनरी को जब उनके कोई रिश्तेदार आ जाए ना तो घर के लोग बैठ साथ में नहीं क्या था माशा ये तो हमेशा रोती रहती नाटक कर रही है और घर के लोग तो ये और कोई रिश्तेदार आ तब रो रहे नहीं तो रोते ही नहीं और रिश्तेदारों को फोन करके जो आने से पहले उसे खा के मस्त हो गए सब पराठे पराठे खा लीब 12 बजे डेढ़ सब इकट्ठे गए सब घर के लोग बैठ के रोने लगे कुछ कुछ देर के फिर चार बजे लगे मुर्दा उठा के ले गए वो बच्चे का बाद भी चला गया औरतें सड़क के किनारे गए गलेश तक गलेश वापस आ गए एक आदमी और साथ में आ गया वापस देखता है क्या करेगा वही आदमी क्यों आया वापस वो जो रोड़ रही थी रे चार पांच लिया, उनको काटा कर नोट निकाल के दिया, क्या हो मैं है देखो ये तो किराए वाली सुना था पहले कभी राजस्थान में हुआ करते थे ये राज घराने के लोग राजा के परिवार में कोई मर जाए तो राजा लोग हम छत्री हैं हमारे आंखों में आंसू नहीं करनी चाहिए रोना नहीं चाहिए हमें क्षत्रिय लोग रोते नहीं थे लेकिन कोई भी मर जाए रोने वाली को खरीदते थे रोदारी बोल उसके बाद एक सिनेमा भी बना था रोदारी निकाले राजस्थान की प्रथा को देखा रोने वाली रोदारी बने रोने वाली बना से टटकल देगा तब देकर तो क्या जमाना हो गया बेटा मर गया माँ जब पराठे बना रही है खा रही है और किराए पर औरतें हो रही है झट तो तो तो तो तो होता है करना पड़ता है नहीं भी चाहो तो भी रोना पड़ता है वहां नाटक तो करना पड़ता है।, है अच्छा पेड़ छोड़ गया ना दिमाग खराब था कहा इसके पीछे पड़े रहे चल आ गया तो अच्छा हो गया कुछ पैसा पैसे दो की खर्चे एक का खर्चा होगा कई चीजें कई हेडेक बच जाते हैं बहुत सारा हेडेक वास्तविक विकल्पित्व नाम विकल्पित्व किसको गल्प सेवा निर्विकल्प सेवा यदि पूर्वोक्तिक विकल्प है या निर्विकल्प है इस प्रकार से जिसकी चर्चा की जाए उसका नाम विकल्पित्व लक्ष्य तो, के जो है, उसको तो। गया? से क्या है लक्षणावृत्यक्षा द्रव्यादे उन्दे और तू शब्द जो आया श्लोक में अवधारण अर्थ में त्रव्यम नाम द्रव्य क्या है आपके मत में पैदा वेदांत मत बता आप नहीं बोल रहे यहां न्याय के मध्य बोलेंगे द्रव्य क्या हम तो जैसा द्रव्य लोग कल्पना करते तो हैं कई लक्षित कौन सी लक्षित गुणा गुणवत्तम द्रव्य साम्य लक्षण अथवाय कारणत्तम वाह द्रव्य सामने लक्षण जिन्होंने किया वो लेना ले और गुण क्या है कर्म व्यतिरिक्त जाति मात्र आश्रय हो गुण कर्म से भिन्न होता हुआ जातिमात्र आश्रय का, का नाम गुण है ये लक्षण कोई भी क्रम में आत्मा में नहीं हो सकता ना क्योंकि आत्मा गुणों का आश्रय नहीं है आत्मा किस कारण में नहीं समय कारण नहीं आ सकता आत्मा लक्षणा का विषय भी नहीं, नहीं है आत्मा के बारे में एक में यह है कि वह है विकल्प सकता विकल्प होता है? जब विरुद्ध अनेक धर्म तो कोई भी संबंध दो, दो संबंधियों के बीच में है एकमेवित है संबंध कहां से होगा इस संबंध भी नहीं हो सकता संयोग आदि गुणवत्व नहीं है निर्गुण वस्तु में गुणवत्व कहां से होगा जो अपूर्व मना परम कर दिया पर तो गुण का लक्षण भी नहीं हो जाएगा उसमें क्यों क्या तो कर्मिक्त जाति मात्र कहा जाति का, का आश्रय का नाम गुण होता है तो कर्म से भिन्न होता हुआ जाति का आश्रय और जाति मान का चीज वेदांति मानता ही नहीं जाति का लक्षण क्या आपका नित्यम एक मने एक वस्तु में जाति आश्रय भी नहीं मानते हो और आत्मा कितने हैं हमारे पास एक है सदैव एकमेव द्वितीय एक में जाति आप स्वयं भी नहीं मानते हो क्योंकि आपने खुद ही कहा है है? कौन का कि संग्रह में क्या बोला व्यक्ति रेद्यतम संकरोधान अवस्थिति रूपानीर संबंध जाति बाधक संग्रह व्यक्ति रेद व्यक्ति का अभेद मैंने एकत्व एक व्यक्ति भी कभी जाति नहीं होता और आत्मा हमारे मत में एक ब्रह्म है अतः अच्छा जाति नहीं हो सकती जाती आश्रित गुण का लक्षण भी आत्मा में नहीं हो सकता नित्यम एकम नित्य में सामान्य लक्षिता जाति कि नित्य है एक है और अनेकों में संवेद है सामान्य नाम का आप जो जाति को मानते हो वो हमारे यहां नहीं कर सकता क्योंकि हमारे मत में दूसरी बात यह भी है ना ब्रह्म से भी कोई दूसरा नित्य है ही नहीं एकमात्र आत्मा नित्य है, आत्मा कोई नित्य है नहीं इसे घटित कोई भी लक्षण हो पर हमारे लिए अन्य वस्तुओं का मान्य ही नहीं है अगर जाति जो है नित्य घटित लक्षण है ना नित्यम एकम अनेकम कह दिया तो नित्य घटित लक्षणों वाला से लक्षित जाति हम आत्मा सभी वस्तु नित्य मानते ही नहीं है अगर जाति ही नहीं रह गया तो जाति मत आत्मा में कैसे आएगा संयोग वियोगी कारण कारण जाती लक्षिता क्रिया संयोग और वियोग का असमय कारण जाती वस्तु का है ऐसा लोग मानते हैं जब तो तो है। कर्म का लक्षण में कारण भी नहीं हो सकता है इसलिए कहना पड़ेगा आत्मा में सारे चीजें केवल कल्पित ही है एकावधा ग्रंथ संदर्भ ने मुक्त इतने जो चौवालिस श्लोक से लेकर के बावनवे श्लोक तक नौ श्लोकों में जो आपने चर्चा किया है महावाक्य का तात्पर्य बताने चल पड़े थे पंचकोश में द्वारा है ना युक्ति से जो सिद्ध बात थी उसी को श्रुति से सिद्ध करना चाहते थे महावाक्यों से तो वो सिद्ध करने चले थे आप और बात कहीं और चला गया सभी का विकल्प में तो आप कहना क्या चाहते हैं तात्पर्य क्या है नौ श्लोकों का बता रहे इतम वाक्य सदर्थानु श्रवणम भवे युक्त अभी तक तो जो कहा है है वो क्या श्रवण जिस प्रकार से जगत को पायन कारण तत्पदार्थ बताया फिर तम बताया उनके एकत्र साबित की तत्वसी की जीव पर एक गया है ऐसा जो विचार श्रवण किया आपने नौ श्लोकों में इसी का नाम श्रवणम और इससे पहले तीसरे श्लोक से तैतालीस श्लोक इक तक इकतालीस श्लोकों के द्वारा आपने जो वर्णन किया है वो क्या था वो युक्ति से आपने जीवन में घूषित किया उसका चिंतन करना श्रुति के अनुकूल युक्ति को लगा लेना उसको क्या कहते हैं मननम इथम इथमें जगत उपादानम इत्यादि प्रकार इत्यादि ग्रंथ का समूह के द्वारा कहे गए प्रक्रिया के अनुरूप वाक्यों से वाक्य वाक्य मैंने कौन वाक्य तत्वि महावाक्यों के द्वारा जो कहा गया है इन श्लोकों से तदर्थानुसंधान तेषा वाक्या अर्थस्थ जीव ब्रम वाक्यों पर क्या है जीव ब्रम एक उसका अनुसंधान उसका अनुसंधान करना गुरु मुख्य सुन करके चिंतन करने का नाम ही पदार्थों को युक्ति के द्वारा श्रुत क्या था? जीव जीवर तो। उसी को युक्ति के द्वारा युक्ति भी कहां से लाऊंगा मैं कदम पहले दे चुके आपको कहा से शब्द स्पर्श एक तीन से इसी प्रकार प्रथम प्रकरण था तीसरे श्लोक से आरंभ करके पर संभावित ही कदा करके तैतालीसवा श्लोक कहा था तीन से तैंतालीस तक जो कहा हुआ है उक्त न, या कई ग्रंथ समूह के द्वारा उक्त प्रकार से संभावित जीवन में एक संभावितता जो कही गई है उसका अनुसंधान करना श्रुत अर्थ का उप पद्यमान ज्ञानम श्रुत अर्थ का ही युक्ति से उपादन कर लेना ऐसा जो ज्ञान है उसी का नाम मणन मननम् तत्मनमें कुशुभ मनन हुआ शक्याध्यां अना श्रवण्वा मननोवा तत्पात निदीध्यास निर्विचिकित्स्याचि क्षेत्रसभाध्यासन मुच्य आप हम निर्विचित निर्विचिकित से अर्थ निर्विचिकित्सय निर्संशय निसंशय संशय रही दे अर्थ श्रवण और मणंश आपने क्या किया सारा संशय को भंग कर दिया चेत स्थापित से चित की जो आपने स्थापना कर दी पदार्थ में और जीव व्रम एक में तो आपने चित को स्थापना कर दिया ये क्या हो गया धारणा हो गई देश बंधस्त धारणा सूत्र है ये सूत्र टीका में दिया है एकदान में तथी और स्थापना करने के बाद उसी की धारा चलाना तो है एक दान एकाकार अखंडाकार ब्रह्माकार जो वृत्ति आप चलाते हो उसे हम क्या कहते हैं निधिध्यासन मुच्य टीका ताभ्याम श्रवण वणाभ्याम ताभ्यामने श्रवण वणम के द्वारा निर्विचिकित्सय सा, निकल चुका है समसंशय जिससे ऐसे समय से ऐसी निर्विचिकित्सा तस्ते विषय स्थापित धारणावध आप करने का मतलब क्या धारणावान हो गया आपका धारणा क्यों दे देश बंदस चित्त से धारणा पतंजलि उक्त पतंजलि ने साफ कहा है देश बंदस चित्त से धारणा और तो उस विषय में चित्त को जोड़ दिया बांध दिया बांधने के बाद उसी विषय को लेकर लगातार चिंतन कर रहे तैल धारावत होनी चाहिए तेल टपक रहा ऐसा तेल नहीं निरंतर धारा वाला ऐसी जो तेल धारावत जो एकता वृत्ति के लगातार प्रवृत्त होना है वो एकाकार वृत्ति प्रवाहत्तम पहले लक्ष्य विषय रहेगा बाद में वही लक्ष्य स्वरूप से अभिन्न गाते स्वरूप विषय आकार हो जाएगा स्वरूपाकार वृत्ति निरंतर चलने लग जाएगी ये तक ऐसा जो प्रवाह हो जाए उसे कहते हैं समुचते ही जो श्लोक में गया यद प्रसिद्धम कहाँ प्रसिद्ध है एक तरह में योगशास्त्रशास्त्र योग में कौन सा सूत्र है वो त्रत्येकता नदा ध्यान प्रत्येकता ना ध्यान तीन दो तीन एक में देश बंद सुधारणा है शायद तीन एक में या तीन दो में वो ये तीन तीन या तीन चार ऐसा होगा सूत्र संख्या तीसरे पाप का एकदम शुरू में है तो परिपाक दिशा रूप जब परिपक्व अवस्था हो जाता है उसी का नाम समाधि होता है क्या है वह परिपक्व अवस्था जिस समाधि कहा जाता है वह तो बता रहे निधिध्यासन में क्या होता है उसी में क्या बनती स्थिति वो सारा वर्णन करने जा रहे ध्यान परिथ्यज क्रमाध्य गोचरण निवाद निवात दीप गीता का ले रहे हैं गीता में कहा गया है उसको ले रहे हैं यहाँ पर भी दीपो निवादस्थो छठे अध्याय का श्लोक है गीता का उसी को अधिष्टान दे रहे हैं उन्नीसवा श्लोक निवाद दीपात निवाद दीप का मतलब वायु अभाव वाला स्थान ऐसा अर्थ नहीं है वायु है लेकिन स्थिर वायु चलायमान वायु नहीं है भी वायु कभी स्थिर होता ही नहीं लेकिन वहां स्थिरता का तात्पर्य क्या है उतनी स्थिति वायु की वह स्थिति का नाम स्थिरता है जिससे अन्य वस्तुओं में कंपन ना हो यही वायु की स्थिरता है। कि वायु कभी स्थिर होता नहीं वायु तो सदा अच्छा लेकिन उसकी गति इतनी मंद हो जाए कि किसी वस्तु पत्ता में कंपन ना हो उसे हम क्या कहते हैं वायु स्थिर हो गया इन वास्तव में वायु स्थिर होता नहीं नंबर एक नंबर दो वायु चलायमान भी है फिर भी निवातस्कर तब इतनी मंद गति कि दीप की ज्वाला में कोई कंपन नहीं होना उसी प्रकार से ध्यान में भी समझो वृत्ति का अभाव कभी नहीं हो सकता वृत्ति सदा चलाए माने वृत्ति कभी स्थिर भी नहीं हो सकती है वृत्ति का अभाव नहीं हो सकता वृत्ति निरंतर चलाए माने कभी स्थिर नहीं हो सकती फिर भी हम कहते नृत्ति को रोको योगस्त वृत्ति विरोध बोल दिया का तात्पर्य क्या इसका मतलब है एक विषय का रुचि निरंतर चलना यह विरोध विरोध का हम इसलिए कारण संसार की ओर से जो सहज प्रवृत्ति था उसे रोक करके आपने स्वरूपा का रुपि चलाया इसी का नाम विरोध। और कुछ रोकना नहीं है कोई रोक भी नहीं सकता विषय में परिवर्तन कर दो और विषय में जैसे संसारिक विषय से हटा करके आपका तो बना दो आत्मसिक बनाने के बाद में उसको तोड़ना नहीं आत्मसिक वृत्ति लगातार चलते रहना इसको हम क्या कहते हैं वृत्ति को स्थिर हो जाना वृत्ति को समाधि में चले जाना ऐसे कहते हैं। दृष्टान बड़ा समझदारी से दिया है निवात दीपवत ऐसी जब उसमें क्या होता है फिर तब कहते हैं निधिध्या त्रिपुटी था ध्यान ध्याय प्रक्रम से क्या हुआ फिर ध्यान हुआ फिर ध्यान क्रिया भी भूल गए और ध्यय आकार मात्र रह गए आकार वृत्ति रह गई और वह वृत्ति एक नहीं रहेगी चलती रहेगी इन लेकिन को बदलती नहीं है एक ही ध्यय जिसका ध्यान करती रही सदाकार वृत्ति होकर के वही निरंतर चलते रहेगा विषयांतर बीच होगा आत्मा रूपित ध्येय को त्याग कर सांसारिक विषयांतर को, को नहीं ग्रहण करता है ऐसा निरंतर स्थिति बनाने का नाम ही समाधि है इसे तो और ध्यान क्रिया इन दोनों को परित्याग करके क्रमा त्याग करके वृत्ति चलनी चाहिए ऐसा चित्त स्थिति का नाम समाधि रित्य विधीय उसी को समाधि करके लोगों ने कथन किया है ठीक है निध्यासन तावत ध्यान ध्येय चेती त्रितय भाषते निजी काल में क्या हो रहा है ध्यान ध्यान और इन तीनों के तीनों भाषित होता है तृतय भाषते तेय और तब उस निध्यासन में जब चित्त अभ्यास की वजह से ध्यान ध्यान ध्यात ध्यान प्रत्युज चित क्या करेगा अपने ध्यात को छोड़ देगा ध्यान क्रिया को भी छोड़ देगा छोड़ के गोचरों विषय वह आत्मा एक ही है विषय जिसका ऐसी स्थिति हो जाए, तथा तो चित्तम चित की अवस्था का नाम तथा उस स्थिति में उस चित्त को हम क्या कहेंगे समाधि चित्त समाहित हो गया है समाधि अवस्थान चित्त है ऐसे कर दिया जाता है और तरदृष्ट स्थान क्या है वायु रहित प्रदेशे वर्तमानों दीपो यदा निश्चल, वर्तमान निश्चल होता है उसी प्रकार से चित्त भी निश्चल हुआ। निश्चल हुआ का मतलब क्या एक दूसरे का निरंतर जैसे दीपक गया जल रहा है ना बुझ छोड़ा गया निश्चल होने का मतलब क्या है दीपक बुझना नहीं है जल रहा है वो जलते हुए भी उसमें उस ज्वाला में कोई कंपन लहर नहीं दिखाई देता इसी प्रवृत्ति चल रही है दीपक जल रहा है उसी प्रवृत्ति चल रही है इन दीपक ने कंपन नहीं लहर नहीं प्रवृत्ति में विषयांतर का ग्रहण करना नहीं हो रहा है जैसे वहां जल ज्वलन का अभाव नहीं वृत्ति का अभाव यहां नहीं है इसी प्रकार यहां पर भी चित्त अवस्था एक मात्र एकमात्र चिंतन निरंतर करता रहे विषयांतर बीच में न आवे या वस्तु का भाव न हो जाए चंचलता न आ जाए उस स्थिति का नाम समाधि कहते हैं हमें समाध हो वृत्ति नाम अनुपलब्ध हो लेकिन आपने कहा कि ध्यान भी नहीं घाता भी नहीं रह गया तो फिर वृत्ति को कौन ग्रहण करेगा घाता है नहीं तो ध्येय आकार वृत्ति का अनुभव कौन, कौन कर रहा है उस अनुभूति का उपलब्धि कैसे हो रही है कैसे होगी? गई पक्ष कहता है समाधि में वृत्तियों की उपलब्धि नहीं हुई वो तुम इधर ये भी तुम नहीं कह सकते हो वृत्ति धेय मात्र को विषय कर रही थी यह कैसे आप निश्चित किया जब वृत्ति कोई आप ग्रहण नहीं कर पा रहे वृत्ति ध्यय एकाकार था ये कैसे निश्चय किया आपने ये तो निश्चय नहीं कर सकते वृत्ति का प्रत्यक्ष तो हो तो वृत्ति का विषय का होगा जब वृत्ति आपने ग्रहण नहीं किया समाधिकाल में तो वृत्ति विषय आकार थी यह कैसे आपको पता चला ये पुरुष आशंका करता है वैसे ये सुषिप्ति जैसा वैसा ही समझेगा सुषिप्ति में सुख और अज्ञान का आपने उस समय वृत्ति ग्रहण किया जो सो रहे थे उस समय अज्ञान आकर वृत्ति हुआ सुखाकर प्रतिक्रित हुई नहीं उस समय कहां हुआ कौन ग्रहण कर रहा है आपका मन नहीं है आपकी बुद्धि नहीं है आपकी इंद्रियां नहीं है सब सो गए, ग्रहण कौन करेगा आत्मा ग्रहण करेगा क्या आत्मा कोई ग्रहण करने वाला वस्तु है किसको ग्रहण करेगा आत्मा फिर आत्मा जी विषय को ग्रहण कर लगा आत्मा तो कर्ण हो जाएगा इंद्रियों के जैसे ज्ञान का साधन हो जाएगा आत्मा कभी व्यक्ति जो ग्रहण नहीं करता आज केवल प्रकाशन करता है आत्म प्रकाश में अविद्या की वृत्तियां जो चल रही है अहंकार रहित बुद्धि रहित मन रहित केवल तो अविद्या का परिणाम हो रहा है ना अविद्या तो है वहां पे। अविद्या वृत्ति जो परिणाम हो रहा है वह खुद को विषय कर रही वो वृत्तियां क्या कर रहे हैं अविद्या को विषय कर रहे हैं अदोकार न किंचित बोलते हो और आत्मा के सुख स्वरूप का भी विषय कर रहा है वो सुखाकार वृत्ति भी है उस वृत्ति का उस समय कोई प्रत्यक्ष किया इन आत्मा अपने साक्षी रूपी विद्यमान जो आत्मा है सा... जो चित है ना वहां पर ये नहीं, मनो बुद्धि अहंकार चित, मन बुद्धि अहंकार तीनों नहीं रह गया चित्त तो है ना साक्षी वो उसको प्रकाशित लेकिन साक्षीद प्रकाशित वस्तु को उसी समय आप ग्रहण नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उस समय नहीं है। है। लेकिन उस अनुभव कि वह स्मृति की अगर हम निर्णय लेंगे में अनुभूति हुई थी अभी उस अनुभूति का संस्कार था उस संस्कार से हमें स्मृति अब हो रही है यह था तथा समाधि में भी समझो वो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति को स्वयं आत्मा के प्रकाश साक्षी ग्रहण कर रहा है एंड आप जो विशिष्ट जीव है विशिष्ट भाव का न उनका ग्रहण कर पाते हो इन संस्कार बना हुआ रहेगा उस अनुभूति का उस अविद्या में बनी रहेगी सब कुछ अविद्या में ही तो है ना तो वही बनी रहेगी त्मिका विद्या में वो बनी हुई है ऐसे ही समाज से जब बाहर आओगे तब उसकी संस्कार स्मृति होती है मैं समाधि में हा मैं आनंद स्वरूप का अनुभव कर रहा था वहां मैं अज्ञान का भी अनुभव नहीं किया सुध में क्या था अज्ञान का अनुभव है अज्ञान का अनुभव है क्या समाधि में नहीं इसलिए कहते हैं वृत्तुतानी अनुंत था जब पूर्व पक्ष की आशंका जवाब ये वृत्ति सब्भाव को हम अनुमान से जानेंगे आप ऐसा आशंका नहीं करें क्यों हम उसको अनुमान से जानेंगे अनुमान कैसे करोगे हुए स्मृति के आधार वही समझा रहे वृत्त वृत्त्या यद्यपि समाधि काल में प्रकाशित नहीं हो गई आपको विशेष रूप रूपे प्रकाशित आप नहीं जान पा रहे मैं समाधि में हूं ऐसा उसने मालूम मैं समाधि में था बोलो जाने के बाद मैं समाधि में हूं ऐसा नहीं बोल सकता कोई उस समय जैसे मैं सोया हूं ऐसा नहीं बोलता कोई भी जगने के बाद बोलता है मैं सोया था सोते वक्त कोई बोलता नहीं मैं मैं सोया हूं जैसे बोल रहा है तो सोया नहीं है वो बोल रहा है तो सोया है क्या बोल रहा है तो सोया नहीं सोया है तो बोलता नहीं बड़े विचित्र स्थिति है देखो तो फिर कब बोल रहा रहे हो बार इसे हमेशा क्या बोलेगा वो भूतकाल प्रयोग करेगा सोया था समाधि में था था बोलेगा वो मुंह नहीं बोलता तेज वृत्तुतानी अज्ञात आत्मगोचरा आत्म तो प्रकाशा साक्षी गोचरा इत्य तो इसका मतलब ये कैसा गया ज्ञान हुआ स्मरण समुद् था अनुमान करेंगे कि से जो उठा हुआ है उसे उत्पन्न स्मरण के आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूं उस समय वृत्तियां थी अधिक गोचर रही और केवल अखंडाकार ब्रमाकार वृत्ति उस समय चलती रही ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं आत्मगोचरा आत्मा गोचरो विषयों या देखो आत्मा से प्रकाशित नहीं हुआ आत्मा से प्रकाशित नहीं है आत्मा है विषय जिनका ऐसी वृत्तियों का विषय आत्मगोचरा वृत्त आत्मा है विषय जिनका ऐसी वृत्तियां थी अर्थात अखंडाकार वृत्तियां थी ब्रह्मागर वृत्तियां थी वृत्ति तदा समिकारे अज्ञाता भी तादृश अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति वे उस समय में काल में अज्ञाता आपको विशिष्ट विशि मैं इस समय अखंडा वृत्ति का अनुभव कर रहा हूं ऐसा आपको भी भी भी आप नहीं कर पाते हैं फिर भी ने फिर समाधि उच्च समाधि से जो उठ गया बाहर आगे प्राप्त क्रम की वजह से वो आदमी से पूछा समुचित उत्पन्ना स्मरणात् उसके अंदर स्मृति होती है हर आदमी को क्या है बेहोश की बात है तो क्या होगा सोया था मैं नशा में था ये तो बोलेगा स्मृति तो बोले ना उस अनुभव का मैंने हरेक अनुभव बलैसे इंद्रिया जागरूक है या नहीं मन है या नहीं बुद्धि है या नहीं वहां सक्रिय कार्यशील हो या हो तो भी सारी अनुभूतियां अंदर हो रही है अविद्या के अंदर उसकी अमिट छाप पड़ती रहती है अविद्या एक ऐसा विलक्षण मोह है जिसमें सारा प्रिंट पड़ते रहता है इसलिए हम कहते हैं कोशिश करो ज्यादा अखबार मत पढ़ो ज्यादा टीवी मत देखो जितना ज्यादा सब सबके कूड़ा है तो डालना है इतना कूड़ा डाल चुके हैं अनाधिकाल से जन्म लेते, लेते लेते लेते लेते पता नहीं कितना बड़ा कूड़ा घर ही है ये। और ऊपर से डालने से फायदा क्या। निकालने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए निकाल तो सकते नहीं पूरा साफ तो कर नहीं सकता कोई पैदा नहीं हुआ मन कोड़ा को कोई साफ कर दो छुटकारा पा सकते उसकी मिथ्या तो कर दो तो कहानी खत्म हो जाए यही निश्चय हो जाए वाक्य में मन नाम की चीज ही नहीं है जिसको लेकर परेशान है मन हो तब तो उसी कूड़े से दुर्गंध आएगा मन ही नहीं है तो वासना कहां से नहीं? वासना नहीं है तब तो परेशान किस बात के होंगे उसे मुख्य वेदांत क्या है उसे मिटाने की कोशिश हम नहीं करते हैं उसे खाली कर साफ करने की कोशिश नहीं करते हैं हम मन की इतनी शुद्धि चाहते हैं जितने से आपका जो चित्त है वृत्तियां जो है आत्मचिंतन कर रहे उतने हम शुद्धि चाहते हैं पूर्ण अंतकरण शुद्धि कोई कर नहीं सकता सच्चाई में क्या है वास्तव में तो नहीं है वास्तव ना एक उसकी अनुभूति हमें कैसे करना है इसी मन से करना पड़ता है जो गंदा वाला है इसीलिए हम कहते हैं अंतगण शुद्धि का तात्पर्य क्या है उतनी शुद्धि अंतकरण का जितने शुद्धि करने, जितनी शुद्धि करने से अंतकरण की वृत्ति आध्यात्मिक चिंतन करेगा श्रुतियों में शास्त्रों में मन लगा रहे उतनी शुद्धि ये शुद्धिकरण से क्या होगा शास्त्रों की वृत्ति लगेगी शास्त्र चिंतन होएगा, शास्त्र चिंतन होएगा तो समाधि लगेगी समाधि लगेगी तो चरतवृत्त सिद्ध हो जाएगा उसके बाद ना मन रहा ना कूड़ा दान ना कूड़ा है कहने का दम ठीक तीसरे कहते हैं यहाँ एक अनु इस प्रकार जो स्मृति हो रहा है इतने समय तक समाहित होकर करके था ऐसा जो स्मृति कर रहता है उससे मैं अनुमान कर लेता हूँ कि वहा समाज नाम का चीज है और समाधि में वृत्तियां होती है ब्रह्मकार वृद्धिकार वृत्ति होती है ऐसा मुझसे कर सकते हैं कि साकाजी व्याप्ति है यद यदि तद अनुभव जिस जिस चीज हम स्मरण करते हैं वह इसी निश्चित रूप अनुभव पूर्वक ही होता है लोक सिद्धत्व या सिद्धवार सारी दुनिया में प्रसिद्ध है इसके आधार पर जो है हम अनुमति कर लेंगे समाज काल में वृत्तियां हैं और वृत्तियां ध्यय गोचर होती हैं और अन्य कोई विषय नहीं करती है